शास्त्रे उसी काम कर कर्म कर्तव्यता तो कर्मी के लिए शास्त्र के द्वारा कर्म की कर्तव्यता का कर कथन किया गया है उसी कर्मी के लिए तर्मी तदपिम शास्त्र ने जिस कर्मी को शास्त्रों ने कर्तव्य रूपेण कर्मों का विधान किया है वही शास्त्र उसी कर्मी के लिए आत्मज्ञान आत का भी चिन्हन करना चाहिए उपासना करनी चाहिए इत्यादि रूपेण, न वही शास्त्र कर रहा है इसलिए दोनों करेगा ये खोगा हो सकता क्यों आत्मज्ञान का अधिकारी का लक्षण जो शास्त्र बता रहा है कर्म ज्ञान का कर्म का जो अधिकारी का लक्षण जो शास्त्र बताता है उन्ही छात्र का लक्षा है दोनों परस्पर वृद्ध अधिकारियों है। एक ही वही कर्मी ये भी करे वो भी करे दोनों करे ये नहीं हो सकता वृद्ध अर्थ बोध कर वृद्ध तो अर्थ का बोध करावे यह बात हो नहीं सकता नहीं, नहीं तो तंचा, एक तत्व कृतित्व बोध ही तुम शक्या एक व्यक्ति है कर्मी वही कृत और अकृत के साथ लेकर की इच्छा या त्यागनी की इच्छा पैदा नहीं कर सकती है ही है आप जो करना चाह रहे हैं उसको साधन ऐसे जो तुम जो चाह रहे हो वो तब तुमको फल मिल जाएगा। वो केवल साधन पद्धति को बता सकता है साध्य संबंधी इच्छा पैदा करना ऐसा वियोग की जो चिकित्सा है शास्त्री व्यक्ति के अंदर इच्छाओं को पैदा करने वाले मानोगे फिर तो भाई जो शास्त्र पढ़ा रहे उसके पेट में कोई इच्छा नहीं होना चाहिए कहां से आ रही इसलिए कह रहे सर्व प्राणी नाम तक दर शास्त्र प्रध् गोपाल तो तो प्राणियों के अंदर सर्व प्राणियों के अंदर है। क्या इच्छा इसलिए हमें कह रहा है शास्त्र किसी के अंदर इच्छा पैदा पशु पक्षी सब में इच्छाए है सब अपनी अपनी इच्छा कर्म कर रहे हैं पक्षियों में पढ़ लिख वेद कर्म कर, भी एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अनुसरण करता हुआ उत्पन्न करते हर काम को करते है मनुष्य आज भले ही निश्चित विधियों को उल्लंघन कर रहा है क्रम को उल्लंघन कर रहा है हर क्रिया कला उल्टा पलटा रास्ते चल रहा है लेकिन पशुओं में देख लीजिए पक्षियों में देख लीजिए पेड़ पौधों में देख लीजिए कहीं भी ऐसा नहीं उनको भी हम प्रदूषित कर रहे हैं हाईब्रिड है बना देते इंजेक्शन दे दे कर खराब कर दिया पेड़ों को भी सब फिर वो अपने आप में ऐसा नहीं कर सकते आप ही कहते जर्सी का, का जर्सी आपने बीच में गड़बड़ी किया है ये मदिस्ट कृत है लेकिन आज भी पक्षियों में पशुओं में सब आप देखेंगे उनके कुठिया बनाने के तरीका आज तक छेड़ नहीं हुआ न दस मंजिला बनाऊंगा न फ्लाइट सिस्टम बना रहे होंगे वैसे ही वैसी चिड़िया घोसला आद तक अनाधिकार से आज तक के घोसले में कोई अंतर नहीं है उनके जो नेस्ट बनते हैं जो घोसले बनते हैं वही सिस्टम का है उनकी प्रजनन संतान करते वैसे का कर वैसे उनमें कभी ऐसा नहीं चूहा मिला जो मानसारी चूहा हो जाए और यह ब्राह्मण मानसारी हो गए इतने गड़बड़ है उनमें देख लोच पशु को अनाधिकाल में बनाया था आज भी वो सशिहारी ही है वो तो नहीं है। मानसारी उत्पन्न किया वो आज भी मानसाह है वो सशारी नहीं होते करना हो तो ही पड़ता है तो उनमें आहार निद्रा भय महत्व जो स्वाभाविक है इनमें कहीं भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा उनके महत्व क्रम भी देख लो समय पर ही होता है वो मौसम उनका फिट है उसी मौसम उनका संबंध होगा उसी मौसम में समझे और यार, कोई मौसम नहीं रोजी मौसम बना हुआ है हर काम इस से जो है मनुष्य के द्वारा है प्रकृति में कभी तो जो वो जो स्वाभाविक इच्छा है वो तो क्या शास्त्र डाला है उन्होंने झगड़ के शास्त्र मिलने के बाद भी आपने को तोड़ दिया इसे इनका कहा है वो जो है ना ये सर्व प्राणियों के अंदर गिरधार्सा देखी जाती है इसी कहोगे जो देखते हैं शास्त्र कृष्ण है वो शास्त्र प्रद उभि कहते हो शास्त्रकृति है सभी के अंदर यदि ऐसा है तो दृश्यता अशास्त्र के प्रत्येक तो ग्वाल महाराजी जो अज्ञानी लोग महाअ्ञानी जिन्होंने शास्त्र को तो पढ़ाई नहीं उनमें क्यों चाह पैदा है गे? वो तो अवधान शास्त्र भी है उनके अंदर नहीं होना चाहिए उनके अंदर भी दिखाई दे रहा है इष्ट के योग की चिकित्सा है अरिष्ट के योग की भी चिकित्सा देखने को मिलता है ये जो सभी के अंदर दिखाई देता वह दोनों के दोनों चीजें नहीं बोलते दूसरी वास्त्र किस लिए बनी है इसलिए आपने बनाया है छात्रों को यज्ञ आनादी का सभी जो उत्पन्न हुए हैं ये श्रुति क्यों बनी है सहित इसका कारण है जो आप नहीं जानते उसे बताने प्रत्येक प्रत्यक्ष उपाय वही बात एक यदि स्वतो जो स्वतः स्वाभाविक रूपेण रागत रूपेण अनादिकारी प्रवाह के कारण से जो है उसी को विधान करने के लिए स्वतः अप्राप्त बोली तेत कृत कर्तव्यता विरोधी अस्त ज्ञान यदि ये बात मान लियोगे कैसा बोल सकता है कर्म रहो कृत कर्तव्यता का विरोध हाथ तक जागो कैसा बोल सकता है एक ही अधिकारी को तुम कर्म भी करो और कर्म को त्यागो भी कर्म ही करना कर्म को त्यागना दोनों बात कैसे कहेगा वो प्रवृत्ति दोनों एक में सकता है क्या बैठे भी रहना और दौड़ते रहना बैठे रहो हिल्ला नहीं और दौड़ो भी ये होगा भाई बैठेगा हाथ तो दौड़े जाने दौड़ सको बैठे दोनों काम कैसे होंगे और आप यही करो कर्म करना और वही करेगा, करेगा, भी भी आत्मज्ञान दोनों होगा? कोई विरोधी, कर्म अधिकारी भानवित स्वीकार कर लेते हो तो कृत कर्तव्यता और कर्तव्यता इन दोनों का विरोधी कौन है ये दोनों प्रवृत्ति कर लिया गया प्रवृत्ति हो चुके हो जो और आगे जो प्रवृत्ति होना चाहते हो वो कर्तव्यता होगी कृत और कर्तव्य इन दोनों के दोनों का विरोधी है क्या आत्मज्ञान तो और वो शास्त्र ज्ञो कृतम वो शास्त्र ज्ञो वही अधिकारी के लिए कहें कथम तक विरुद्धाम कर्तव्यता पुनरुत्पादित ऐसे विरुद्ध कर्तव्यता को स्वयं शास्त्र किस प्रकार विधान कर सकता है नहीं कर सकता विधान जिन दृष्टान में वो अग्रह समय जैसे अग्नि में शीतता हजारों छात्र कह दे तो भी पाया नहीं हो सकता उसका स्वभाव अग्नि है तो अग्नि ही अग्नि का तो स्व उष्णता है उष्णता ही रहेगा उसमें कोई शीत नहीं कर सकता और सूर्य का स्वभाव प्रकाश है उसे कोई अंधकार पैदा नहीं कर सकता चाह्र कह परस्पर विरुद्ध हो बात नहीं हो सकता, प्रवृत्ति निवृत्ति दूर नहीं हो सकता है इसलिए शास्त्र भी आप यदि प्रवृत्ति करा रहा है, उस समय आप ये नहीं कह सकते निवृत्ति भी करो ये हो। और जो निवृत्ति कर रहा है कुछ धीरे कह सकता निवृत्ति पे रहते हुए आप तो प्रवृत्ति भी कीजिएस्पर तो दोनों स्थिति और गमन के समान अत्यंत विरुद्ध है पुष्ट शीत के समान अत्यंतरुद्ध है प्रकाश तवक समान अत्यंत वृद्ध है एक अधान संभव न बोधे कहता है भाई विधि तो का का अभाव तो यदि विधि है, वेलांत वे तो है नहीं वेदांत में अति वे यहाँ पर आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हो बोलें आत्मज्ञान के लिए कौन अधिकार भाई नहीं इसलिए हम जिस जो आत्मबोधकता तो का तो कथन नहीं है पुरुषों से कर्तव्य अभिमुखीकरणार्थ बात तो विजय है और विधि का काम क्या पुरुष को अपने कर्तव्य की ओर अभिमुख करने का ही काम करता है यह आत्मज्ञान अभिक्थ विधि स्वरूप से अर्थवादान के लिए अभिमुख करने के लिए क्या कर रहा है विधि नहीं है साक्षात किन्तु विदिवत स्वरूप अर्थवाद है सत्वाद स्वरूपोधक वाक्य से और आत्मस्वरूप का बोधक और आत्म स्वरबोधक पर वाक्य जो है इन्हीं को विधि मान लो सच नव उस पूर्व का जवाब देते हुए विधि है सच्चा स म आत्मा, आत्मा इत्यादि से कहा है पूर्व प्रकरण में और यहाँ प्रज्ञान ब्रह्म कह दिया सम कह दिया पहले और अंत में कह रहे तो कौन है वो आत्मा ज्ञान भर्मी आत्मा है क्या है? आपको आत्मज्ञान की, की नहीं हुआ विधि नहीं है। क्यों? इन हैत्पर्य आत्मा लेको उसने को जान लिया जानने ऐसी क्या वहां को प्राप्त अर्थवाद नहीं उसने आत्मा को जाना जाने सो को प्राप्त कर गया सातमा। तो तो आत्मज्ञान की ओर अभिमुख करने वाले अर्थवाद वाक्यों को ही विधि स्वरूप मानना नहीं होगा उत्पन्न से ब्रह्मत्म विज्ञान से और एक बार ब्रह्मत्म विज्ञान उत्पन्न हो गया उसका बात भी नहीं होता कोई कह सकता है तो ऐसे ही बोल दिया है और आप पढ़ भी लोगे विज्ञान पैदा भी हो जाता है लेकिन वो जो पैदा हुआ आत्मज्ञान या तो उत्पन्न नहीं होगा माना और हो भी जाओ भ्रांति हो। ही नहीं सकते असम्भव एक बता ऐसे जो पूर्व पक्षी कहे तब सिद्धांत उसका जवाब देने के कह रहे हैं जिनको उत्पन्न चक्रवर्त आत्मविज्ञान से अपाध्य मानसा उत्पन्न भ्रांत उसका बात कोई नहीं कर पाता यदि किसी ने किसी प्रकार से बात होवे तब न माना जाए कि वो भ्रांति है यह पर नहीं, नहीं हो सकता लेकिन किसी भी प्रकार से बात बाध होता भी है तो नहीं आए का तीन ही प्रकार का बात बाद प्रत्यक्ष अनुमान का बात और आगम तीन प्रकार का बाल मान। क्या तो प्रतीक्षा बाधित करो प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई बात हो नहीं है जिनको अनुभव हो गया वो तो बिल्कुल लसवे तक गया और श्री श्रुप वहीं वही की ओर अपसा ही रहे हैं भाव जो अहंकार है सब कुछ तो भूल जा रहे हैं वहाँ पर अनेक इस तरह से दुष्टांत दे चुके हैं और हनुमान अनुमान से वह तो हो नहीं सकते कितने परमान सब खंडन इसे पूरी बृहस्पात पढ़ लेना पता चल जाए कितने इन्होंने अनुमान किया और कितना उसका हो चुका है इसे अनुमान से बात भी नहीं हो सकता और कोई श्रुति से बात नहीं कर रहे हैं स्वयं बल्कि सर्ववादक सुर्तियाँ यही है तरह प्रबल श्रुति किसी के अनुत्पन्न भी नहीं कर सकते और भ्रांतम वाद्य भी न सकम वक्तम अबाध्य मानता न अनुत्पन्न भ्रांत वाद्य सकम वक्तम जो उत्पन्न ही नहीं होता या तो उत्पन्न होने पर भी वो भ्रांत होता है इस प्रकार से आप कथन करने में समर्थ नहीं हो सकते आप नहीं कथन कर सकते तब पूर्व पक्षी कहता है यदि उस ज्ञानी के लिए कर्म क्यों नहीं भाव कहा तो क्या दिए प्रयोजन नहीं है कर्म में इसे ज्ञानी को प्रति वेद भी कर्म करने के लिए विद्या लाभ नहीं कर सकता तो कहता है कि निवृत्ति में क्या प्रयोजन है फिर क्यों करेगा वो जिसे कर्म की प्रवृत्ति में कोई प्रयोजन नहीं है यथा कर्म से निवृत्ति में कोई भी कोई प्रयोजन नहीं करना चाहिए निवृत्ति भी करने की चीज होती है भाव बजाते क्या प्रवृत्ति तो करने की चीज है है, है, है, है, तो तो करना कुछ नहीं, नहीं। वो तो भाव इसीलिए उसके लिए विधि हो निवृत्त होते ही सिद्ध भाषा समझाएंगे देखिए आगे भी प्रयोजना वस्तु पूर्व पक्षी कहा आगे भी मैंने निवृत हो प्रयोजन अभाव से तुल्य तमाम प्रयोजन अभाव तो है, है। इसलिए संन्यास भी नहीं लेना चाहिए <Sans tongues> क्यों सन्यास लेंगे आप जरूरत सूर्य पूर्व पश्चिम अपनी विस्तार कर रहा है नाकृत सूर्य है कि यहाँ उसके करने में कुछ भी प्रयोजन नहीं है यथा उसी तरह न करने पर भी अकृत्यपी कृत्य न या था यह न प्रयोजनम न प्रयोजनम यह विष्णुस्मृति कह रही न अकृत न अकृत मन न करना मन निवृत्ति निवृत्ति का भी यह मना जगती शरीरे, केंचित मस्ती। या किंचित आहु विजित ब्रह्म विद्या में और जो लोग कहते हैं अरे ब्रह्म ज्ञान के बाद विजित्ता यह ब्रह्म मैंने जानने योग्य है या जान लिया तो मुझे जा विद्यान में कुर्यार त्याग कर देना चाहिए संयास लेना चाहिए जो जैसा कहते हैं कैसा भी ये, ये समान दोषा प्रयोजन भाव है उन लोगों के लिए हमारे यही दोष देना है प्रयोजन का भाव है क्यों संन्यास करेगा क्यों वित्त करना भिक्षा चरण क्यों भिक्षा करेगा होगे करण करने में फल दिख रहा प्रयोजन दिख रहा है तुमको और बाकी कर्म में कोई प्रयोजन नहीं ये तो बात बनती नहीं मतलब की बात होगी ना फिर आरसी प्रंग का अरे वो हमारी इच्छा आने से उनका काम है ये मतलब कि ये तो ठीक ये तो होना ही चाहिए अच्छा तो होना ही चाहिए कपड़ा चाहिए लंगोटी चाहिए लेकिन जो है कर्मकांड नहीं करना वो नहीं चाहिए ऐसे क्यों प्रयोजना का इसे निवृत्ति भी नहीं होना चाहिए है। ऐसे लोग कहते हैं जो उनके लिए भी यही दोष मैं देता हूँ उन्हें भी नहीं करना चाहिए तो क्या तो तो तो मतलब त्याग करना प्रक्रिया नहीं तो प्रक्रिया उसने त्याग दिया का मतलब क्या है जो एक अभिमान था अभिमान को छोड़ा ये मैं हूं और ये मेरा है यह शहीदि वाला मैं हूं और ये मेरा है एक अभिमान विशेष जो मानस है उसको आपने अभिमान को नाश कर दिया बस तो यही क्या कर कुछ है। अक्रिया मातृत्ता विश्वान क्या है रूप ही है अविद्यामित ही से प्रयोजन से भावो नव क्योंकि प्रयोजन या भाव प्रयोजनाभाव कोई वस्तु का अपना धर्म नहीं है आपके लिए वो प्रयोजन वाला है या प्रयोजन वाला नहीं है ये चीज वस्तु की अधीन नहीं है व्यक्ति के अधीन है तो व्यक्ति का अधीन है हम मानेंगे वो मेरे लिए इससे प्रयोजन है तो उसके अलावा उसे आपका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है नहीं ये तो नहीं वस्तु का अपना स्वभाव नहीं है कि वो प्रयोजनवान है या प्रयोजना है ये अपना स्वभाव नहीं होगा वो तो आपकी अपनी दृष्टि है आप अपने संबंध जिस उसके साथ मानने के ऊपर निर्भर है ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है सभी आश्रमों में देखी रहो प्रत्यक्ष जब जगह आप उनके अनुकूल चल रहे है वो तो आप प्रयोजन वाले हैं उनके लिए कि उनका प्रयोजन सिद्ध हो रहा ना आपसे और जहां देगा उसने मेरा कहना मानता नहीं कि सेवा नहीं करना ये नहीं कर रहा ऑटोमेटिक तो वस्तु तो वही है आपको अगल है क्या आप तो वही हो लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि में क्या हो गया हमें बेकार आदमी है कोई प्रयोजन वाला नहीं रह गया प्रयोजन अभाव वाला हो गया चीज वही थी इन प्रयोजनता या प्रयोजन अभावत्ता व्यक्ति के अपने स्वार्थ से निरूपित था इसी दर भी करें किसी भी वस्तु का चाहे कर्म हो चाहे बाहर का घट बट आदि जड़ हो चेतन हो कुछ भी हो संसार का कोई भी वस्तु लीजिएगा उस वस्तु का स्वरूप कोटी में वस्तु का अपना स्वधर्म कोटि के अंदर जैसे अग्नि का स्वधर्म क्या है उष्ठता उस उष्टता जैसा अग्नि में है उसी प्रकार अग्नि में प्रयोजन है वो तो, तो आप उसमें गुस्सा दी अब ठंडी का दिन है आपको लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया है अग्नि हमारा प्रयोजन वाला है गर्मी का दिन आ जाओ वही अग्नि यहाँ अगला विशाप हो जाता है अरे पा भाई का चला चौरा पे चला दिया वैसे हवा रहा है वैसे लू चल रही है और उसमें मिला दिया आप प्रवेशन वाला क्यों नहीं है अच्छा ठंडी में ही आपने खा लिया एक देवदारू पेड़ में होता है मशरूम देवदारू का पेड़ होते हैं चीट वगैरह बड़े बडे होते हैं चीट का पेड़ देवदारू का पेड़ उसमें मशरूम होता है कुकुर नहीं होती मशरूम कहते हैं भाषा में है। आप उसको जो है तोड़ कर गए सब्जी में खाते हैं लो। लोग मिलता ये मान लीजिए उसका एक टुकड़ा आपने डाल दिया सब्जी में उस पेड़ के हुए वाले की। तो आप रजाई नहीं उड़ पाओगे आप सब बैठ नहीं सकते ठंडी में पसीना छूटेगी आप इतनी गर्मी पैदा करती है अब बताओ वही ठंडी है वही अर्थ है वो है, तो नहीं हुए नहीं आपने एक चीज अंदर ऐसा ऐस चीज डाल दिया जड़ी तो बाहर को सारी चीज प्रयोजन अभाव वाला हो गया उसे खाने से पहले प्रयोजन वाले थे। इसका वस्तु की अपने स्वभाव कोटि में वस्तु की अपने स्वधर्म कोटि के अंतर्गत वस्तु की अपने के अपने स्वरूप के अंतर्गत प्रयोजनवत्ता या प्रयोजन अभावत्ता नहीं है वह हमारे द्वारा आरोपित है इसलिए भाषकर कहते हैं ये अविद्या है। क्यों आरोप कर रहे हैं अपने अविद्या के कारण अपने अज्ञान अधीन होकर वस्तु को अपने मर्जी से संबंधित कर लेता हूँ और क्या तब ये मेरे प्रयोजन वाला है और ये बेकार है इसलिए कहते हैं अविद्यामित तो ही प्रयोजन से भाव नस्तुर्म सर्व प्राणी राम तक दर्शन क्योंकि सकल प्राणी में देखने मिलता है वस्तु का धर्म हो तो सब अंदर क्यों ऐसा होता है सारी वस्तु ये क्या सब वस्तु सभी के प्रयोजन अविद्याक देखने को मिल रहा है इसीलिए वस्तु का अपना नहीं है अविद्या कारण से ये हो जाता है प्रयोजन तृष्णया दर्शनार्थ के प्रयोजन की तृष्णा के द्वारा प्रेरित व पुरुष के अपने वाणी मन शरीर आदि के द्वारा प्रवृत्ति होता हुआ देखने को मिलता है और प्रयोजन अविद्यामितक है प्रवृत्ति का मूल आधार क्या है कारण अविद्या है अविद्या के कारण से ही प्रवृत्ति होती है तो। है स्व काम है पुत्र काम्य में पुत्र चित्र भी पांगण वैदिक करम है और काम्य ही है पांग पांच चीज होती है पुत्र वित्त दो तो बोली है पुत्र क्या है नुष्वित दैवी दो पहला जाया दूसरा नंबर में पुत्र जाया में से शुरू है, जाया पुत्र मानस वित्त दैव और कर्म चेष्ट ये पांच नीचे नीचे से दूसरे पंक्ति ज्ञानी लक्षण जाया पुत्र दैव मानस वित दो है दैववित मानस वित्त तत्व मानस वित्त द्वय कर्म के पांच कर्म भी योगा पांत लक्षण यह पहला वाला कर्म शस्कर सामान्य कर्म ले लेना ये पूरे मिला करके वैदिक कर्म कहा जाता है अगला कर्म शस्कर ने स्पष्ट किया है, में थी। तो है थी। काम में वैदिक काम्यम कर प्रयुक्त और काम्य क्यों हुई अभिजा के कारण से अदय विद्या प्रयुक्त ही पात रूपा सकल वैदिक लौकिक कर्म होता है कुबे तो टे साध्य साधन लक्षण स्पष्ट में आएगा आपको ये क्या है संसार ही साध साध पूरी संसार ही साधन लक्षण संसार में दो विभाग आपको मिलेगा एक तो साध्य है दूसरा उसका साधन और कुछ आप कहोगे कर्ता लगे है कर्ता भी साधन कोटि में इसलिए कर्तरी में भी तृत्या बस ये क्रिया के स्वतंत्रता और ग्रहण करता पड़ और कुछ नहीं है स्वतंत्र कर्ता कह दिया जाता है वो स्वातंत्र क्रिया दृष्टिया है और कुछ नहीं कर्तव्यता कर्तमो कर को देख करके क्रिया दृष्टिया में स्वातंत्रो भी साधन ही है वास्तव उस क्रिया का संपादन करने के लिए एक विशिष्ट साधन है इसमें दो ही विभाग साध्य ब्राह्मण अवधारणा इस प्रकार जो है के ब्राह्मणों में निश्चय लिया गया है अविद्या काम दोष निमित यहाँ प्रवृत्ति है अविद्यावाद अनुपे है अविद्या उसकी सारी चीजें चल रही थी और अब विद्वान में कटा रहे हैं विद्वान में अविधर्भिदोष नहीं है इसलिए प्रवृत्ति कारण ही नहीं रह गया अति वान के लिए किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति खत्म नहीं कर सकता अविद्या रूपी और अविदेक कार्यक का जो दोष निमित्ता वांग मनक्काय प्रवृत्ति है वांग मनक्काय प्रवृति दोष की निरूपित है दोष निमित्तक वांग मनक्काय प्रवृत्ति का तो भी कैसी है वो अंक लक्षण अच्छा आया अलग अलग करके दिया देखो दूसरी पंक्ति हादिरी जाया पुत्र दैवभित मानुषित्त कर्मवित पंचमी दक्षती वैदिकी प्रति सर्वा पाक अथवा पंच संख्या पंक्तिबंधो उपचारा पंचाक्षरा पंक्ति पांग, दाँग दाँग पंचा पंचे पंचे पांग ये पहला पढ़ चुके हैं पांग यज्ञ विचार हो चुका है छंद में पंचाक्षर को लेकर समन्वय किया था सबा टिप्पण विसार सब लोग पड़े थे क्रिया भाव मात्र आज्ञा वापस लौटे पांकक्षण या विदुषो अविद्यादि दोष का भाव सकते हैं फिर विद्वान के अंदर अविद्यादि दोष का अभाव होने के कारण से पांग लक्षण वांग मनक का प्रवृत्ति उपन्न ही नहीं हो सकता अविद्या और एक प्रवृत्ति का मूल बीच अविद्या है। वही न रहने से अविद्या काम निरूपित तो, काम रूपी दोष निमित्त जो पांग लक्षण कर्म है उसमें प्रवृत्ति हो नहीं सकती क्रिया भाव क्रिया, आ, क्रिया मात्र विद्थान वापस लौटता के ऊपर क्रियाभाव मात्र विद्धानम न तो यागा अनु रूप भावात्मक क्योंकि क्या चीज है संग ये सब क्या है ये ये शब्दों का अर्थ तो, क्रिया का भाव मात्र है न तो यागा के समान कोई अनुष्ठी भाव पद आप तो क्या है अनुष्ठ क्रिया साध्य भाव पद आप निष्पन्न होता है वस्तु घटाजी के समान जैसा घटाजी को निर्माण कर लेते हो वैसे आगाजी का भी संपादन किया जाता है वो भाव बनाते अच्छा विद्या पुरुष धर्म और ये जो क्रिया भाव मात्र है क्या है वो आगादी से भाव रूप नहीं है किंतु तो ये क्रिया भाव मात्र रूप का जो विद्वान है वो विद्यावान पुरुष का धर्म ही है तो उसका स्वरूप है जैसे प्रवृत्ति प्रयोजन आदि क्या है? तो प्रवृत्ति तो वस्तु धर्म नहीं है लेकिन अप्रवृत्ति तो धर्म तो क्रिया आरोपित होने के बाद अविद्या के कारण सैजन है वो लेकिन क्रिया के भाव क्या है वो तो किसी कारण सन्य नहीं है अरे वो सोट में आ गया इसलिए कहते हैं विद्या कच्चा है कच्चा मन क्रिया भाव मात्र का रूप है जो विधान वो जो विधान है विद्यावान पुरुष का धर्म है ये न प्रयोजनमेष्ट इसलिए आगे का क्या प्रयोजन है प्रयोजन न होने ऐसी भी नहीं करना चाहिए ये शंका ही खत्म हो गया प्रयोजन क्या आशंका ही नहीं त्याग करने का क्या प्रयोजन है इसकी आशंका नहीं करनी चाहिए रात्रि में आप कहीं गए और दिन में भी गए मानो किसी जगह पर बोलेंगे अभी रास्ते में आपने कुआ देखा था आप उसे गिरे नहीं क्यों नहीं गिरोोगे नहीं गिरने का या नहीं गिराओ गिरना सभा हो गया इस का क्या प्रयोजन गिरने का क्या प्रयोजन है यार रात्रि आप जाके पानी पी लिए अब सुबह जा रहे तो पानी नहीं पियोगे क्या प्रयोजन क्रिया में तो प्रयोजन था प्यास थी उसको बुझाने के लिए हमने जो है पानी पी लिया ठीक है फिर बाद में सवेरे क्यों नहीं पिया क्यों प्रयोजन नहीं दिख रहा है प्रयोजन क्यों नहीं दिख रहा है प्यास रूपये जो कामना है वो नहीं है प्यास बुझाना रूपी कामना हो तब न प्रवृत्ति होगी वो नहीं है कामना क्यों रही है तत् सम्बन्धी अज्ञा नहीं है, है। कामना क्यों दिखता है आपको दिखाई देख प्यास भूख क्यों दिखाई दिया कि दूसरे का पेट का, का भूख प्यास क्यों नहीं दिखाई देता वो दिनों तो बहुत भूख के प्यास पड़े है और आप खाके टन हो जाते हो फिर भूल जाते हो दुनिया को कारण क्या है अन्य शरीर में ममत्व नहीं है जहाँ मम अर्थात अविद्या है वही है सारी चीजें दिखाई देती इसमें इनका कहना है और समझाएंगे नहीं तमसी प्रविष्ट उदित आलो केंख कंट काम तक प्रश्न ऐसा प्रश्न तो पूछ नहीं सकते रात्र मान लो किसी कोई गड्ढे में गिर गया था और सुबह चला तो गड्ढे पे गिरा नहीं गड्ढा तो वही है अभी भी गिरा नहीं हो इस मतलब ये गड्ढे का स्वभाव नहीं आपको गिराने का आप, के आप गिरे थे रात्रि में छोटे आप गडे में गिर गए और सुबह हुआ आप चले उसी रास्ते से हिंकटे यदि गड्ढे का स्वभाव आपको गिराना होता तो, तो नहीं है सवेरे आपको गड्ढे का स्वभाव नहीं गिराना हमारा ज्ञान था यह गड्ढा है ये ज्ञान नहीं था इसलिए हम गिर गए और सवेरे प्रकाश में हमें ज्ञान होगा भाई ये गड्ढा है इसलिए नहीं गिरे अज्ञान ही कारण होगा ज्ञान कारण नहीं है इसे बता रहे देखा नहीं तीन प्रविष्ट तम में प्रविष्ट हो गया था मैंने गिर गया था गड्ढे आदि में पार किचड़ व्यापार जो भी है ये सारी चीजें प्रविष्ट था उदित्य आलोक है प्रविष्ट है कंटकारी अपतन जो, जो कंटकारी अपतन हुआ उसका क्या प्रयोजन है ऐसा प्रश्न कोई पूछता नहीं है वो नहीं गिरा? क्यों नहीं कीचड़ पैर फसाया क्यूँ दोबारा कांटे में फस गया वो इसे क्या प्रयोजन है ऐसा कभी कोई पूछता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्यों नहीं कर रहे कर्म क्रिया का भाव क्यों हो गया इसे क्या प्रयोजन है ये प्रश्न उठेगा ही नहीं विद्वान अर्थ प्राप्त न चौधरा इसीलिए निष्कर्ष निकलता है ये जो है अर्थ सिद्ध है अज्ञान कार्यावत अर्थात अज्ञान प्रवृत्त भावान मस्त अज्ञान का भाव हो गया तो विश्व स्वतः सिद्ध हो गया इसलिए विधि करने की जरूरत है त्याग और ऐसे ऐसे करके त्यागना कैसे त्यागना रह बोलना पड़ेगा क्या किसी को कहा त्यागना कैसे मौल त्याग करने के लिए तो बताना पड़ेगा सिखाना पड़ता बचपन नहीं कहा मौल त्याग कैसे मौल त्याग हो गए बोलना भाव पदार्थे लेकिन यह कर्म ख्या तो इस तरह की बात नहीं है क्यूँकी ज्ञान जिसे नष्ट हो जाता है उसके बाद अब ज्ञान होने के बाद में कर्म को कैसे त्याग रहा है उसी कोई कर्तव्यता व लेकर केना कथम की जरूरत नहीं क्यों त्याग का प्रयोजन नहीं जब किम नहीं है तब तो केना नहीं होगा केना नहीं है तब तो कथम भी नहीं होगा इससे पहले किम को खत्म क्या भाष्यकार क्यों प्रयोजन का अभाव दिखाए प्रयोजन की स्ट ही तुम नहीं कर सकते हो कह दिया कारण क्या है इसीलिए भाव कर दिया तो तो जब किम मतलब साथ ही नहीं, नहीं, नहीं रह गया तो केन कहा जाएगा कदम कहा जाएगा किम हो अरे किम बतल गया साध्य साध्य आकांक्षा को किम आकांक्षा कहते हैं ना जब साध्य की आकांक्षा नहीं है प्रयोजन की आकांक्षा नहीं है स्वर्ग आकांक्षा नहीं रह गया के ना याग्ञा इत्यादि की आकांक्षा नहीं होगी जब साधना आकांक्षा नहीं है इतनी कर्तव्यता की आकांक्षा नहीं होगी कथम क्या आकांक्षा नहीं होगी इसलिए भाषा सबसे पहले ये दिखाएं में प्रयोजन संबंधी प्रश्न नहीं, नहीं हो सकता और वो जो प्रवृत्ति भाव रूपये जो विद्धान है वो स्वतः सिद्ध हो जाता है अज्ञान क्यों क्योंकि दृष्टि से समझ में आता है अज्ञान की वजह से ही प्रवृत्ति होती है और अज्ञान नहीं है तो प्रवृत्ति भाव रूपये विध्वन स्वत ही सिद्ध हो गया पुरुषधर्म हो जाता है अर्थ न नोधना विधि का विषय नहीं हो सकता तब पूर्व पक्ष पकड़ लेते हैं महाराज फिर तो गृहस्थी में रहते हो तो जाए ब्रह्मज्ञान तब क्या तो स्वतः त्याग हो गया ना स्वतः त्याग हो गया तो फिर उसको संन्यास जरूरत है वहीं पर कर्मी त्याग देगा ग्रहस्थित हुए तब भाषिकार पूछे गृहस्थी का मतलब क्या समझा तुमने गृहती ये आसक्ता संतुष्ट थी ग्रास घर में रह रहा है आप ही पर बिल्डिंग में दापी रहते हो बिल्डि, बिल्डिंग दिया आश्रम हो गया अरे मेरे यही भंडारी निवास था यही बिल्डिंग पहले भंडारी निवास था और भंडारी निवास और बोर्ड हटा के आपने दूसरी बोर्ड टांग दिया बिल्डिंग तो वही अब पहले का नाम हो गया घर अब हो गया नाम आश्रम ये क्या मतलब है चार दीवार तो वही है घर में तो आप है बिल्डिंग में आप भी है लेकिन इस बिल्डिंग में आसक्त कर न रहना एक गलत चीज है और घर में आसक्त कर रहना एक गलत चीज है इसलिए यहाँ पर घर गृह तृष्ठ रहता ऐसा कर देते हैं लोग नहीं गृह आसक्त संयोत्तिष्ट सब गृह में जो आसक्त होकर रह रहा है मैंने आंता ममता से घर द्वार पातरी पार बच्चे कच्चे में सभी में आंधा मामदा करके बैठा हुआ है इसलिए लंगोटी में आमता ममता करने वाला भी गृह ही है मेरी लंगोटी तुमने तो कैसे छूटी? दी होता है अभी तो उसकी लंगोटी में आ सकती छूटी नहीं ये तो जनक की कहानी में दिखाया है जान करके सागरों भाग्य लंगोटी के चक्कर में उजल जाएगा तो इसने यहाँ पर कहते कि देखो इसको परपूर्वक पर देखिए गारत्य चित परिज्ञान ग्रहकर परप्रम विज्ञान हो गया